परमार्थ प्रसंग 155 पिता और और गुरु पुत्र पुत्र शिष्य शिष्य से पराजित होने की कामना करते हैं मेरा पुत्र, मेरा मुझसे भी परमार्श हो, प्रसंगत हो मान यश लाभ करे अंतकरण से उनकी ऐसी ही इच्छा होती है बाप पुत्र से भविष्य में अनेक विषयों में कुछ मिलने की आशा भी रखता है पर गुरु शिष्य से अपने लिए कुछ भी प्रत्याशा नहीं रखते, उनका उनका काम, स्वभाव ही होता है केवल दिए जाना। स्वामी हम लोगों को कहा करते थे, तुम लोग एक एक जन खूब बड़े और महान हो जाओ ऐसा यदि हो तो मैं खूब ही सुखी हूं और अपना संसार में आना सार्थक समझो एक सौ छप्पन मुर्दे पर तलवार की चोट करने से उसे कुछ भी नहीं लगती शरीर को यदि शव किया जा सके अर्थात शरीर में आत्मबोध यदि नष्ट किया जा सके तो फिर संसार के चाहे जितने तीव्र आघात ही उस पर क्यों ना पड़े वे उसे स्पर्श ही नहीं कर सकते ऐसा मनुष्य ही निर्विकार होता है जीवन मुक्त उसके निकट संसार और शमशान दोनों एक समान है एक सौ इस शरीर के प्रति आसक्ति ही देहात्म बुद्धि ही जितने अनर्थ हैं सबका मूल कारण है इसी से जितने भी भय भूल और अधर्म है उनकी उत्पत्ति होती है शरीर रक्षा के लिए प्राण धारण के लिए ऐसा पाप नहीं जो लोग न करते हों चोरी ठगी लोगों का सर्वनाश और हत्या तक कामनी कांचन ही उसका एकमात्र उपास्य देवता होता है फलतः सुख की आशा में वह केवल दुखों को ही वर्ण करता है देह रक्षा की आशा में वह मृत्यु को ही आलिंगन करता है प्रतिक्षण ही उसे मृत्यु भय बना रहता है किंतु जो महापुरुष देह वृद्धि का त्याग कर सके हैं वे एक सामान्य जानवर के लिए भी बिना हिचकिचाहट के खुद का जीवन देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं देह तो उनके निकट कुछ भी नहीं है अति तुक्ष वस्तु मनुष्य द्रो दो श्रेणी के होते हैं पशु मानव और देव मानव देही और विदेह देह बद्ध जीव पशु मानव विदेह पुरुष देव मानव एक समस्त कर्मों का फल अफल सब भगवान को अर्पण करना जरूरी है अच्छे बुरे सब पुण्यादि शुभ कर्म मैंने स्वयं किए हैं इसलिए मन में गौरव बोध हुआ और उनके फल निज सुख भोग के लिए रख लिए पापादे को कृत्य जिनसे बाद में दुख भोग होगा वे सब उनकी इच्छा से हुए हैं उन्होंने जैसा कराया वैसा ही किया अतः तो उनके फल उन्हें समर्पित कर दिए उन्हें ही जवाबदार बना दिया ऐसा नहीं जो अपने लिए कुछ न रख कर अपने लिए कुछ भी चिंता न करके भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है वे भी उसे शब्द देते हैं एक जो शब्द या नाम अविद्या से मन को बचाए उसे ही मंत्र कहते हैं